ईशावाश्योपनिषद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्यकार भगवान ईशावाश्यम इस मंत्रस्थ वाष्यम शब्द का अर्थ अच्छा आच्छादनियम ये बता चुके हैं टीका में टीकाकार ने कहा वाश्यम शब वस अच्छादने धातु से बना है कर्म अर्थ में या विधि अर्थ में नियत प्रत्यय करके और ये जो ईशा वाशम दो पद हैं इनका अर्थ निकलता है कि परमात्म रूप से आच्छादन करना चाहिए अच्छादन योग्य है तो किसका परमात्मा रूप से आच्छादन करना है आच्छादनीय वस्तु को तो नहीं बताया गया जिसका आच्छादन करना है ग्रहण करना है तो इसलिए प्रश्न हुआ कि किम कियम परमात्म, परमात्म रूप से किसका अच्छादन करना है तो इदम सर्वम इन दो सर्वनामों से बताया गया जिसे अच्छादित करना है उसे तो इदम सर्वम शब्द से लेना है संसार में विद्यमान प्रत्येक पदार्थ समस्त पदार्थ तो संसार में विद्यमान समस्त पदार्थों का परमात्म रूप से आच्छादन करे पूर्वाध का अर्थ निकलेगा इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यान जगतो इस पूर्वार्ध का अर्थ ये निकला कि संसार में जो कुछ भी नाम रूपात्मक वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं, उन्हें ईश्वर रूप से आच्छादित करें और आच्छादित करने का अर्थ है विषय करना यानी ईश्वर रूप से देखें। अब ये पूर्वार्ध के द्वारा जो बताया गया संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर रूप से ग्रहण करो तो ये जैसे अब्रह्म मन का ब्रह्म रूप से चिंतन करने के लिए उपदेश है मनोब्रह्म इत्यादि ऐसे अनिश्वर जो जगत है उसकी ईश्वर रूप से उपासना करने के लिए यहां ईशावाश्यम यह उपदेश है क्या इसे कहा जाता है अध्यासोपदेशो अध्यासोपासना जैसे शालीग्राम विष्णु नहीं है जो विष्णु नहीं है उसमें विष्णु की भावना ये है अध्यासोपासना आरोपित उपासना विष्णु भाव का आरोप करके शालिग्राम का विष्णु रूप से चिंतन नर्मदा का कंकड़ शिव नहीं है लेकिन उसमें शिव की भावना करके शिव रूप से उपासना ये हो गई आरोप उपासना ऐसे ही जगत ईश्वर नहीं है अन ईश्वर है और उसका, उसकी, उसमें का आरोप करके उपासना के लिए उपदेश किया जा रहा है ईशावास्यम इत्यादि इस प्रकार की कोई शंका यदि करता है तो इस आशंका का समाधान करने के लिए टीकाकार आगे लिखते हैं टीका में मानस प्रयत्न साध्य होने से अनुष्ठेय भी माना जाता है उसे और मनोवृत्तियात्मक होने से ज्ञान की समानता भी है दोनों के बीच में है उपासना अनुष्टेय रूपा होने से कर्म का सादृश्य है उसमें कर्म बाह्य प्रयत्न साध्य होता है मानस प्रयत्न साध्य होती है उपासना उपासना के प्रकरण में है लेकिन सर्वम खलविदम ब्रह्म का ही व्याख्यान है अध्याय वह ज्ञान का प्रकरण है तत्वोपदेश है इसलिए माना जाएगा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म में ज्ञान ज्ञानाधिकारी के लिए वो ज्ञान का सूत्र है और जो ज्ञान का अनधिकारी है उसके लिए भावना करने के लिए बताया जा रहा है आ, उसका कर्मकांड में ही समाह किया है ऐसा नहीं बीच वाला जो सटका है ना सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक वह उपासना कांड है जिसे भक्ति कांड कहा जाता है छ अध्याय है कर्म कांड छे अध्याय उपासना कांड और छ्याय ज्ञान कांड और उसमें त्व पदार्थ का शोधन करते हुए तत्वसी का ही जब व्याख्यान मानते हैं तो त्व पदार्थ का शोधन करते हुए प्रथम सट में कर्म का साधन के रूप से उपदेश है तत्पदार्थ का शोधन करते हुए उपासना का ज्ञान के साधन के रूप में उपदेश है द्वितीय सटका में सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक और वाक्यार्थ को बताया गया तत्पदार्थ शोधन तोम पदार्थ शोधन दो कांड से हुआ सात में दो साधन भी बताए गए तो बचा वाक्यर्थ पदार्थ ज्ञान होने पर वाक्यर्थ ज्ञान होता है ना तो वाक्य तत्वमसी वाक्यार्थ को बताने के लिए तृतीय कांड है आ, इदम शरीरम कौंते इत्यादि से प्रारंभ हुआ इसलिए वहां पर भी भक्ति यानी उपासना उपासना को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए अलग बताया यह दोनों के बीच में है वो प्रयत्न साध्य होने से कर्म है और मनोवृत्तियात्मक होने से ज्ञान के सदृश भी है वो तो ज्ञान जहां श्रवण मनन निध्यासन पराभक्ति है निध्यासन ये है ज्ञान पराक ज्ञान के अंतरंग साधन इन्हें ज्ञान ही कहा जाता है हा हाँ, बीच में है यानी दोनों का सादृश है और ये पराभक्ति जो है वो ज्ञान कांड में आती है वो निविध्यासन है परा भक्ति। तो ये है तो दोनों में हा तो उपासना में उभय रूपता है ज्ञान का भी और कर्म का भी सादृश्य उपासना में है कर्म का सादृश्य है कर्म प्रयत्न साध्य होता है ज्ञान और उपासना भी प्रयत्न साध्य है यह प्रयत्न साध तो। और ज्ञान मनोवृत्ति रूप होता है उपासना भी मनोवृत्ति रूपा है यह सादृश्य है ज्ञान का भी इसलिए इसे उभय सदृश माना जाता है सहसा कर्म भी नहीं हाँ। इसलिए उपासना का ज्ञान कांड में भी कहीं अंतर्भाव है कहीं कर्म कांड में भी है दोनों है तो ये जो लोग ऐसा मानते हैं भेदवादी कि जगत सत्य है वस्तुत ही जैसे आत्मा की सत्ता ऐसे प्रकृति तथा प्राकृत जगत की भी सत्ता है स्वतंत्र ऐसा भेदवादी का मानना है उनके दृष्टि में जगत ईश्वर रूप नहीं है अनिश्वर है और उस ईशावाश्यम यह मंत्र यदि जगत में ईश्वर रूपता बताएगा जगत का ईश्वर से अभेद बताएगा तो उनका अभिप्रेत जो भेद है उसका तो उच्छेद हो जाएगा ना इसके लिए सिद्धांत पूर्व पक्षी ये मानते हैं कि ईशावास्यम यह वाक्य अनिश्वर जो जगत है यानी ईश्वर से भिन्न जो जगत है उसमें ईश्वर की भावना करने के लिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्र बता रहा है उपासना करने के लिए ईश्वर रूप से जैसे शालिग्राम की विष्णु रूप से उपासना करने के लिए बताई जाती है इस प्रकार की जिनके मन में भ्रांति है उनका उनकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए लिखते हैं टीकाकार कि तत्वत ईश्वरात्मक तो सर्व जगत तत्वत परमार्थतः परमार्थत ईश्वरात्मक यह जगत ईश्वर रूप ही है वस्तुतः इसलिए ईश्वर को वास्तविक जो ईश्वर रूप है उसे ईश्वर रूप बताना यह आरोप्य उपदेश नहीं होगा अपितु तत्वोपदेश माना जाएगा तो कहा यदि परमार्थत ईश्वर रूप ही है जगत तो क्यों ईश्वर रूप से गृहित नहीं होता तो कह रहे हैं कि अविद्या तो अवस्था में भ्रांतिया यद अनिश्वर रूपेण गृहित तो भ्रांति अवस्था में अविद्या अवस्था में ईश्वर रूप होता हुआ भी जिसे अनिश्वर रूप से भ्रांत पुरुष ने ग्रहण कर लिया है जान लिया है ईश्वर हो, रूप होता हुआ भी वस्तुतः अनिश्वर रूप से ज्ञात हो रहा है भ्रांति से इस भ्रांति का निवर्तक तत्वबोध का ये उपदेश है इदम इदम शब्द शब्दित तो सारा जगत तत्वत ईश्वरूप है भ्रांति से, से जो अनीश्वर सात थोरा है, वह ईश्वरूप ही है ये तत्पदेश जैसे भ्रांति से रस्सी ही सर्पादी रूप से प्रतीत हो रही है जिन भ्रांत पुरुषों को उन्हें उनका हितयसी व्यक्ति जो रज्जु को जानता है वो कहता है कि भ्रांति से जो सर्पादी तुम्हें प्रतीत हो रहे हैं वे रज्जु ही हैं भ्रांत्या रज्जुरेव भ्रांति से सर्पादी रज्जु ही वस्तुतः रज्जु ही अपने अज्ञान से सर्पादी रूप से विवर्तित हो रही है, भास रही है। उसका वस्तुतः सर्पादी सर्पादिपना वास्तविक नहीं है वस्तुतः रज्जु ही है ऐसे जगत ईश्वर है और भ्रांति से अनश्वर रूप प्रतीत हो रहा है का मतलब घटादी रूप प्रतीत हो रहा है तो ये कहा कि तत्वतः तत्वत ईश्वरात्मक सर्व भ्रांत्या यदनीश्वर रूपेण गृहित तत्सर्व ईश्वर एवं आत्मैव इति ज्ञानेन तो सवे भ्रांति से प्रतीयम समस्त उसे ईश्वर एव आत्मैव आत्म ज्ञान आछादनीय विषयीकरणीय ये भ्रांति से अनिश्वर रूप से प्रतीयमान समस्त जगत को प्रत्येक अभिन्न परमात्म रूप से ही ग्रहण करना चाहिए सर्वात्मा मर ही ये सारा जगत हूं इस रूप से ग्रहण कर ले यही कहा जा रहा है कि सर्वात्मक ईश्वरस्मी ज्ञातव्यम ईशावाश्यम इद किंच जगत्यान जगत इसका तात्पर्याथ निकलेगा कि अधिकारी को ऐसा जान लेना चाहिए कि सर्वात्मक ईश्वर मैं हू संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु का ईश्वर रूप से ग्रहण करने का अर्थ है जिस परमात्मा का यह सारा जगत विवर्त रूप है वह परमात्मा मैं हूँ इस रूप से ग्रहण करना हा? तो सर्वात्मक ईश्वरो अस्मी ज्ञातव्यम ये ईशावाश्यम इत्यादि पूर्वार्थ का अर्थ निकलेगा का मतलब ये अभेद उपदेश है एकत्व उपदेश है कैसा तो जैसे छांदोग्य में तत्वमसी यह उपदेश ये एक उपदेश है तात्विक उपदेश है ये कह रहे हैं कि ये है यह तत्वोपदेश है का मतलब जो वास्तविकता है वस्तु का जैसा स्वरूप है परमार्थत वैसा बताया जा रहा है ये नहीं कि परमार्थत जगत अनिश्वर ही है और उसमें ईश्वरत्व की भावना बताई जा रही है आरोप किया जा रहा है ऐसा आरोप उपदेश नहीं है अपितु तत्वोपदेश है ये कहते हैं ये तत्वपदेश कैसे तो कहते छांदोगे तत्वसीवत तो जैसे छांदोग्य में तत्वसी यह वस्तुतः सत्स्वरूप जो तोमर्थ है उसमें सद्रूपता का उपदेश है ये तत्वोपदेश है जैसा तुमर्थ का स्वरूप है परमार्थत है, वैसा ही बताया जा रहा है तोमर्थ भ्रांति से देश काल वस्तु से परिचिन्न करता भोक्ता प्रतीत हो रहा है शरीरादि उपाधि के संसर्ग से शरीरादि उपाधि से विनिर्मुक्त जो चैतन्य है आत्मा वह वस्तुत अहम् अहम अर्थ है वह सत्शब्दित देश काल वस्तु से अपरिछिन्न ब्रह्म रूप ही है अहम अर्थ ये जैसा तत्त्वोपदेश है यथाभूत उपदेश है ऐसे ही ईशावाश्यम इदम यत्किञ्च यंच जगत्यान जगत इस वाक्य से तत्त्वोपदेश किया जा रहा है जगत का पारमार्थिक स्वरूप जो है वही बताया जा रहा है ये यहाँ पर एस तत्वोपदेश छोजे तत्वमसीवत इससे बताया गया अब कोई यदि ये कहे जिनके दृष्टि में जीव ईश्वर का भी भेद है जीव वस्तुत ब्रह्मरूप नहीं है जीव ब्रह्म से भिन्न ही है ये सब आस्तिक विचारकों में भी वेदांती को छोड़ करके मानते हैं ना, भेदवादी चाहे वे वैशेषिक हो न्यायिक हो मीमांसक हो सांख्य हो योगी हो जीव ईश्वर का भेद ही मानते हैं और वास्तविक भेद मानते हैं तो जिनके दृष्टि में जीव ईश्वर का वास्तविक भेद है उनके दृष्टि में तत्वमसी वाक्य जीव का और ब्रह्म का वास्तविक अभेद बताने वाला नहीं होगा हा अन्य ईश्वर है वो पुरुष विशेष है जैसे योगियों का है पुरुष विशेष नित्य पंच कलेषों से रहित तो ये जो जीव हैं जिनके मत में वस्तुतः ही ब्रह्म से भिन्न उसे तत्वमसी वाक्य वस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न नहीं बताएगा इसलिए इसका भी वे लोग मानेंगे की अब्रह्म जीव का ब्रह्म रूप से चिंतन करने के लिए उपासना करने के लिए अविष्णु शालीग्राम की विष्णु रूप से उपासना के लिए जैसे विष्णु रूपता का उपदेश है ऐसे अनिश्वर जीव का ईश्वर रूपता का उपदेश आरोपी उपदेश है इसलिए तत्व तो मसी है, से इत्यादि उपदेश तात्विक उपदेश है ये सिद्ध नहीं किया जा सकता ऐसा मानना जिनका है ऐसी भ्रांति जिनको है उन्हें युक्ति से भी ये बताया जा रहा है कि वस्तुतः ये जगत ब्रह्मरूप ही है इसे युक्ति से बताया जा रहा तो ईशावाश्यम यह तत्वोपदेश ही होगा इसकी समर्थक युक्ति भी रहेगी युक्ति कहते हैं अनुमान को तो अनुमान से भी ये सारा जगत ब्रह्मरूप है ये सिद्ध होता है इसे कह रहे हैं जगत का तात्विक रूप ब्रह्म ही है ये निश्चित करने के लिए अनुमान है आगे टीका में कि ब्रह्म सर्व आत्म सत्प्रकाश अविशेषतः तो ब्रह्म कहो या सर्व आत्म कहो ये प्रतिज्ञा है तो इसमें सर्व पक्ष हैं उसमें ब्रह्मरूपता साध्य है ब्रह्म रूपता कहो या आत्म रूपता कहो ये साध्य हुआ और सत्स अविशेषत ये हेतु है शब्द से सदैव सौम्य इदमग्रासित इस वाक्यस्त पदार्थ ब्रह्म को लेना और प्रकाश शब्द से भी चित प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है का मतलब सत चित ये सत प्रकाश का अर्थ है सत चित ये ब्रह्म है और अविशेषह का अर्थ है अभिन्न विशेष का तो अर्थ होता है भेद अविशेषतः तो का अर्थ निकलेगा अभेदात तो सचित स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अभिन्नतया प्रतीत होने से सचिदात्मना प्रतीयमान ये सत्प्रकाश अविशेषात् अर्थ है जगत की हर एक वस्तु सचित ब्रह्म सत और चित स्वरूप जो ब्रह्म है उससे अन्वित ही प्रतीत हो रही है सनमठ प्रकाशते सन प्रकाशते इत्यादि में घट पटादि जगत की हरेक वस्तु सदात्मना और प्रकाश शब्द से चिदात्मना प्रकाशित हो रही है अनवित ही तो जैसे सोने से बने हुए आभूषणों में से प्रत्येक आभूषण सुवर्ण से अनुविधी प्रतीत होता है सुवर्ण अनुविध ही प्रतीत होता है जिससे अनुविध प्रतीत हो रहा है उसे माना जाता है उस वस्तु का तात्विक रूप किट में कुंडलत्व तो नहीं है लेकिन सुवर्णत्व तो है कुंडल में किरीटत्व तो नहीं है लेकिन सुवर्णत्व तो है ग्रैवेयक में किरीटत्व तो, कुंडलत्व तो नहीं है लेकिन सुवर्णत्व तो है और कंकण में बाकी सब आभूषण में रहने वाला विशेष नहीं है किंतु सुवर्ण तो विशेष है सुवर्ण से बनी हुई हर एक वस्तु सुवर्ण से अनुविद्ध ही प्रतीत हो रही है इसलिए उन प्रत्येक वस्तु का तात्विक रूप माना जाएगा सुवर्ण नहीं। मिट्टी से बने हुए घटादी में से कोई भी मृद अननवित प्रतीत नहीं होता मृद अन्वित ही प्रतीत होता है इसलिए सब घटादि का तात्विक स्वरूप मृद है मिट्टी है ऐसे ही समस्त वस्तुएं ब्रह्मरूप है क्योंकि ब्रह्म से अन्वित प्रतीत हो रही है इस अभिप्राय से कहते सर्व ब्रह्म सत्प्रकाश कि सब का सब ब्रह्म ही है सत्प्रकाश स्वरूप ब्रह्म से अनुविद प्रतीत होने से ये अनुमान हुआ इस अनुमान से भी सब का सब पदार्थ ब्रह्म रूप ही सिद्ध हो रहा है प्रत्येक पदार्थ का तात्विक स्वरूप सचित स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हो रहा है तो इसलिए ये ईशावाश्यम इदम सर्वम ये जो तत्वोपदेश हम कह रहे हैं यह युक्ति से भी इसमें जगत में तत्वत ब्रह्म रूपता ही सिद्ध हो रही है तो तात्विक उपदेश ही ये माना जाएगा इस वाक्य को तत्वोपदेश मानने में संवादक युक्ति भी है ये बताया गया कि ब्रह्म सर्व आत्म सत्प्रकाश अविशेषतः अब ये शंका करते हैं जो लोग कि यदि सारा जगत ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म ही है तो ब्रह्म एक है तो एक में हेयोपाधेय भाव नहीं होता एक वस्तु न हे, हे होगी न उपाधेय होगी हे उपा, हेयत्व तो उपाधेयत्व तो के लिए आवश्यक होता है भेद और आप कह रहे हो कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मरूप है यानी एक ब्रह्म ही है सर्वम खलविदम ब्रह्म कह रहे हो तो एक ब्रह्म में व्यवहार अवस्था में मान हेयत्व उपादेयत्व कैसे सिद्ध होगा हा हेय कहते हैं त्याज्य को जिसका त्याग किया जाता है निषेध और उपादे कहा जाता है ग्राह्य को ग्राह्य और त्याज्य त्याज्ये ग्राह्य है ये त्याज्य है ऐसा जो भान होता है वस्तुओं का ग्राह्यत्व न्याज्य वो भान एक वस्तु का कैसे होगा यदि एक ही वस्तु है तो तो हे उपादे भाव जो अनुभव सिद्ध है उसकी अनुपपत्ति की आपत्ति आती है अद्वैतवादी के मत में इस प्रकार की जिन्हें भ्रांति है उन्हें समझाया जा रहा है कि हे हेयोपाधे भाव कल्पित भेद को लेकर के कल्पित यानी व्यवहार अवस्था में व्यवहारिक सत्ता वाला सिद्ध हो जाता है वो व्यावहारिक हैं, पारमार्थिक नहीं है और वो एक में ही हेयत्व तो उपाधेयत्व ये तो जो परस्पर विरोधी धर्म है उनकी कल्पना हो सकती है इसे भी युक्ति से बताया जा रहा है अनुमान से बताया जा रहा है इसलिए आगे वाला वाक्य है हेयोपादेय भावो यम न सन स्वनवत ईर्धा इर्ये, है अर्थ में इसलिए अभिधीयते तो ईर्यत का अर्थ निकलता है अभिधीयते उच्यते तो अयम हे उपादे भाव ये पक्ष हैं, न सन ये साध्य को बताने के लिए पद है यानी असत्वम ये साध्य है न सन का सत्वाभाव यानी असत्व अर्थात मिथ्यात्व कैसे तो कहते हैं स्वप्नवत तो स्वप्न पदार्थ में भी हे उपाधे भाव प्रतीत होता है कि नहीं लेकिन स्वप्न का सारा जो हेय उपादे रूप से प्रतिमान जगत है वो एक द्रष्टा का ही विवर्त रूप है एक स्वप्न द्रष्टा को छोड़कर के वहां दूसरा कोई है नहीं इसलिए एक ही द्रष्टा ने सारे स्वप्न का कल्पित रूप धारण कर लिया है उनमें से कुछ हे के रूप में भास रहा है कुछ त्याज्य के रूप में भास रहा उपादेय के रूप में भास रहा है हे यानी त्याज्य और उपादेय यानी ग्राह्य के रूप में भास रहा है। लेकिन ये कब तक भासेगा? जब तक ये कल्पना है स्वप्न है जैसे ही स्वप्न से जग जाता है व्यक्ति मान लेता है कि स्वप्न में ही हे उपाधेय रूप से भास रहा था मुझे छोड़कर तो और कोई था नहीं ही था तो मेरा ही स्वप्न में प्रतीयमान एक विवर्त रूप था हे और एक विवर्त रूप था उपाधेय तो एक ही दृष्टा की हे उपादे रूप से कल्पना जैसे स्वप्न में होती है वह उसमें स्वप्न में कल्पित हे उपादे रूप वास्तविक नहीं है कल्पित है ऐसे ही जागृत अवस्था में जो हेय उपादे रूप से भासने वाला परस्पर विरोधी स्वरूप है पदार्थ हैं, वे भी परमार्थत अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके ये लंबा जागृत अवस्था रूप स्वप्न ही है और उसमें एक ही परमार्थ जो दृष्टा है परमात्मा नान्यो तो दृष्टा इत्यादि श्रुतियां अन्य दृष्टा का निषेध कर रही है परमात्मा एक ही वास्तविक दृष्टा है और वो जो नित्य दृष्टा है परमात्मा उसके परमार्थ स्वरूप का अज्ञान ही नींद है और उस अज्ञान रूपी नींद में दिखने वाला स्वप्न है यह सारा जागृत अवस्था का जगत और इस जगत में फिर कुछ वस्तुएं उपादेय के रूप में तो कुछ वस्तुएं त्याज्य के रूप में भास रही हैं। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वही इस जागृत हे उपादेय रूप से भासमान जगत के रूप में विवर्तित हो रहा है ये उसका विवर्त स्वरूप है वो सत नहीं है परमार्थ नहीं है स्वप्न दृष्टा का स्वप्न में भाषमान स्वरूप के तरह असत है ये कहा गया कि हे उपाधेय भावो यम न सन स्वप्नवत कैसा सत्य नहीं है तो कहते जैसे स्वप्न सत्य नहीं है ऐसा ये भी सत्य नहीं है यानी परमार्थ सत्य नहीं है व्यावहारिक सत्य है कहा ऐसा क्यों तो कहते हैं ईरियते अर्थ मतलब है उच्चते का मतलब वाच्य है वाच्य का अर्थ है नाम मात्र है वाच्य होता है शब्द नाम तो श्रुति कहती है जो नाम मात्र हैं वह वाचारम्भन है वाचारंभनम विकारो नामध्येयम नामध्येयम का अर्थ होता है नाम मात्रम तो का अर्थ है नाम मात्र अविधेयम अर्थ निकलेगा नाम मात्र तो वाचारम्भम विकारो नामध्यम इस श्रुति के आधार पर यह कहा गया कि मात्र वाणी का विकार रूप ही यह सारा जगत होने के कारण इसे सत नहीं कहा जा सकता ये आचार मन मिथ्या है और उपलक्षण है दृश्यते का भी तो स्वप्न में दृश्यत्व होने से यत्र यश्यव तत्र तत्र, तत्र मिथ्यात्व यथा स्वप्न ऐसे जाग्रत जगत में भी दृश्यत्व है तो दृश्यत्व होने से मिथ्यात्व होगा सत्यत्व तो नहीं होगा ये ईरियत को उपलक्षण समझना दृश्यत्य का भी तो ईरियत शब्द हेतु को बताने के लिए वाच्य तो दृश्य तो रूप हेतु को बताया जा रहा है ईरियते इस क्रियापद के द्वारा तो इस प्रकार ये अनुमान बता दिया अब ये कहते हैं कि केवल ये ये सब अनुमान भी किस लिए बताया गया कि ईशावास्यम यह आरोप्य उपदेश नहीं अपितु तत्वोपदेश है ये बताने के लिए जगत का व्यावहारिक अवस्था में भासमान रूप पारमार्थिक नहीं है अपितु मिथ्या है पारमार्थिक तो एक चिदात्मक ब्रह्म ही है यह बात जो अनुमान से सिद्ध हुई उसे अन्य वचन के रूप में भी शब्द प्रमाण से भी सिद्ध किया जा रहा है संवादक के रूप में और शब्द भी बताया जा रहा है तो उक्तंच न बंधोस्त न न तत्वता। नित्य मोक्ष नकलोस्त विश्वाकार महेश्वरः ये कहा जा रहा है कि वस्तुतः बंध नहीं है बंधो नस् ये बंधन जो है पारमार्थिक नहीं है कल्पित है तो जब बंधन ही पारमार्थिक नहीं है तो पारमार्थ कल्पित है तो कल्पित बंध की निवृत्ति भी कल्पित ही मानी जाएगी वो कल्पित बंध की निवृत्ति यही तो मोक्ष है तो बंध कल्पित है तो मोक्ष भी बंध की निवृत्ति रूप वो भी पारमार्थिक नहीं है तो न मोक्षोस्ती और विकल्प यानी बाकी ये पदार्थ जगत वह भी तत्वत नास्ती इसलिए तत्वत शब्द का कान्वय प्रत्येक के साथ करना बंधो तत्वतो ना बं, मोक्षो तत्वत नास्ती विकल्पो तत्व तो नास्ति। नास्ती विकल्प से बाकी पदार्थ लेना बंध तो है आ, बंध है अहम अध्यास मम अध्यास और अहम मम अहम अध्यास मम अध्यास का जो आस्पद है विषय है उसे विकल्प शब्द से लीजिए अध्यस्त पदार्थ को ये बंध से लेना ज्ञान अध्यास, अध्यास के दो प्रकार है ना ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास विकल्प शब्द से अर्थाध्यास को लीजिए बंध शब्द से ज्ञाध्यास को लीजिए तो ज्ञाध्यास भी पारमार्थिक नहीं है और अर्थाध्यास भी पारमार्थिक नहीं है इसलिए उभय प्रकार के अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष भी तात्विक नहीं है तो फिर ये कुछ भी तात्विक नहीं है तो तात्विक क्या है तत्व तो तो क्या शून्य है क्या एक शून्यवादी ने शंका की उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि नित्य प्रकाश ये को इधर भी नित्य प्रकाश विश्वाकार विश्वाकार तो नित्य प्रकाश महेश्वरा अस्ति। ये जो हैं, वह विश्वात नित्य प्रकाश स्वरूप नित्य प्रकाश है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसे बताया गया ब्रह्म वही महेश्वर है तो यह जो विश्वाकार है यानी जगत है यह तत्वतः विश्वा नित्य प्रकाश महेश्वर एवं ऐसा लगाना तो विश्वाकार तत्वतः नित्य प्रकाश एवं नित्य प्रकाश महेश्वर एवं अस्ति। तो ये सारा जगत तात्विक रूप से अपना जो रूप है उसका वो तात्विक नहीं है तो इसका फिर तात्विक रूप क्या है तो कहा नित्य ज्ञान स्वरूप जो महेश्वर है हैने ब्रह्म है वही इसका तात्विक रूप है परमार्थ रूप है ये ईशावास्यम इत्यादि से बताया जा रहा तो इस प्रकार ये मंत्र भी ईशावास्यम इत्यादि का संवादक है ये बताया जा रहा है कि संसार कल्पित है और उसका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है ईशावाश्यम से और इसी बात को यह वाक्य भी बता रहा है न बंधोस्ती न मोक्षोस्ती न विकल्पोस्ती तत्वतः नित्य प्रकाश एवास्ती विश्वाकार महेश्वर इसने भी कहा कि जगत का तात्विक स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप महेश्वर है और जैसा जगत का रूप दिख रहा है बंद मोक्षादि बंद मोक्ष तथा तो विकल्पात्मक वह उसका तात्विक स्वरूप नहीं है भाष्य को देखिए थोड़ा भाष्य है यहां तक तो चर्चा कर दी ना हम लोगों ने कि इदं यत किंच जगतिया पृथ्वी जगत तत्सव स्वेना आत्मना प्रत्येगात्मतया अहम एवं सर्व परमाण अदृतम इदरादनीय अच्छा ये जो चरा आदृत यानी मिथ्याजगत है उसका उसके पारमार्थिक रूप से आच्छादन करना चाहिए ग्रहण करना चाहिए अब यथा चंदना गर्वादेर उदकादि संबंध इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है स्वयं परमात्मना का अर्थ है आत्मा परमात्मना आत्मा भिन्न परमात्मना आत्मा से अभिन्न जो परमात्मा है हाँ? वो आच्छादनियम के साथ है पूरो पेज पर आच्छादनीय है ना आच्छादनियम स्वे न आच्छा परमात्म ह हाँ? प्रत्येक अभिन्न परमात्म रूप से ग्राह्यम इदम सर्वम आध्रित जगत उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा उस रूप से ग्रहण करने योग्य है अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है यथा चंदना गर्वादे उदकादि संबंध इत्यादि औधिकवाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण को देखिए कि यस्य ज्ञानमात्रेन न तिरस्क्रियते तस्य यदेशिक्नमतृष्टिर्न तिरस्क्रीयते तचारादिप्रयत्न तत्व प्रकाशे सति अनृतदृष्टितिरस्क्रीयत इति प्रे दृष्टान तो ये कह रहे हैं कई यगतिया जगत मंत्र का स्रवन करने मात्र से अहम् ब्रह्मास्मि यह बोध जिन्हें नहीं हो पाता इसका अर्थ है किसी किसी को हो जाता है तत्वोपदेश श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध किसी किसी को होता है किसको होता है जिसकी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति की हेतु होता साधनाएं पूर्ण हो चुकी है अनेकों जन्मों से साधना करते करते जिसका चित्त साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित हो गया पूर्ण सुद्ध है पूर्ण शुद्ध है साधना से निवरते कोई भी दोष शेष नहीं है ऐसा चित्त जिनका है उन्हें तत्वोपदेश श्रवण करते ही बिना प्रयत्न के अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है बिना विचार के स्वयं विचार करने की जरूरत कोई दूसरा साधन करने की जरूरत नहीं है जो करना था वो पहले कर लिया है स्वयं की साधना पूरी हो चुकी है तो उसे तत्वोपदेश श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मी ऐसा बोध हो जाता है और जिसके चित्त में अभी ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंधक दोषो में से एक दो दोष भी शेष हैं तो उन्हें नहीं हो पाएगा तत्वोपदेश श्रवण मात्र से अहम ब्रह्माष्टमी तत्वबोध नहीं हो पाएगा उनके लिए कहा जाता है कि यस्य औपदेश ज्ञान मात्रेण अन न तिरस्क्रिय तो जिसे उपदेश मात्र से ज्ञान हो करके ये जो अंधित जगत है इस अंधित जगत को ग्रहण करने वाला जो है ग्रहण अंधित जगत का जो ग्रहण है भ्रांति ये है दृष्टि अनि मिथ्यादर्शन द्वैत विषयक मिथ्यादर्शन न तिरस्क्रिय न बाध्यते जिसको उपदेश मात्र से उत्पन्न हुए ज्ञान से ऐसा ज्ञान ही नहीं होता जो जगत को बाधित कर दे अध्यास को बाधित कर दे दृष्टि है अध्यास तो अध्यास को बाधित करने वाला तो श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जिसको नहीं होता तो अनि दृष्टि न तिरस्क्रियते, तो तत् तो उसे फिर श्रवण करने पर भी अद्वैत बोध द्वैत का बाधक उत्पन्न नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि चित्त में कोई न कोई ज्ञान उत्पत्ति का प्रतिबंधक दोष विद्यमान है उस दोष की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करने की जरूरत है वह प्रयत्न है विचारात्मक श्रवण मनन निधिध्यासन आदि रूप भावना रूप ये कह रहे हैं कि तस्य तचारादि प्रयत्नेन तत्त्व प्रकाशे सती अन दृष्टि तिरस्क्रियत तो उसे जब विचारादि रूप प्रयत्न से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष चला जाएगा उसका क्षय होगा चित्त शुद्ध होगा तो तत्व प्रकाश हो जाएगा तत्व प्रकाश है तत्व ज्ञान अहम ब्रह्मास्म त्याकारक साक्षात्कार वो होने पर अदृत दृष्टि उसकी तिरस्कृत हो जाएगी यानी अध्यास का बाद होगा इति अभिप्रेत्य का अर्थ है यह बताने के लिए इति अभिप्रेत्य ऐसा अभिप्राय रख करके ऐसा मन में रख करके भाष्यकार भगवान दृष्टांत बता रहे हैं आह यथा तो यथा इत्यादि दृष्टांत से ये समझाया जा रहा है चित्तगत ज्ञान के उत्पत्ति के प्रतिमंदक दोष साधना से जब निवृत्त होते हैं तब जग अध्यास का बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है उससे यह अनुत जगत तिरस्कृत होता है यानी बाधित होता है इसे समझाने के लिए यथा चंदना गर्वादे इत्यादि दृष्टान्त वाक्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे